फिर वह कैसी है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो मनुष्य काल को व्यर्थ नहीं खोते उनका सब काल सब कामों की सिद्धि करने वाला होता है इस मंत्र में पिछले सुक्त के अनुसंगी इंद्र अश्वी और उषा समय के वर्णन के पहले सुक्त के अनुसंगी अर्थों के साथ इस सुक्त के अर्थ की संगति जाननी चाहिए यह पहले अष्टक दूसरे अध्याय में 31वां वर्ग तथा पहले मंडल में छठा अनुवाद और तीसरा सुक्त समाप्त हुआ अब 31वें सुक्त का प्रारंभ है उसके पहले मंत्र में ईश्वर का प्रकाश किया है भावार्थ जो ईश्वर की आज्ञा पालन धर्म और विद्वानों के संग के सिवाय और कुछ काम नहीं करते उनकी परमेश्वर के साथ मित्रता होती है फिर उस मित्रता से उनके आत्मा में सदविद्या का प्रकाश होता है और वे विद्वान होकर उत्तम काम का अनुष्ठान करके सब प्राणियों के सुख देने के लिए प्रसिद्ध होते हैं फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है परमेश्वर वेद द्वारा वा उसके पढ़ने से विद्वान मनुष्य के विद्या धर्म रूपी व्रत का लोगों के नियम रूपी व्रत को शिशोभित करता है जिस ईश्वर ने सूर्य आदि प्रकाशवान वायु पृथ्वी आदि अप्रकाशवान लोक समूह रचा है वह सर्वज्ञapi है जो ईश्वर की रची हुई सृष्टि से विद्या को प्रकाशित करता है वह विद्वान होता है उस ईश्वर और विद्वान के कोई यथार्थ विद्या वह कारण से कार्य रूप सब लोगों के रचने धारणें और जानने को समर्थ नहीं हो सकता भावार्थ कारण रूप अग्नि अपने कारण और वायु के निमित्त से सूर्य रूप से प्रसिद्ध तथा अंधकार विनाश करके पृथ्वी व आकाश धारण करता है वह यज्ञ वा शिल्प विद्या के निमित्त से काल यंत्रों से संयुक्त किया हुआ बड़े-बड़े भार युक्त विमान आद यानों को शीघ्र ही देश देशांतर में पहुंचाता है भावार्थ जिस जगदीश्वर ने सूर्य आदि जगत रचा वह जिस विद्वान से सुशिक्षा का ग्रहण किया जाता है उस परमेश्वर वा विद्वान की प्राप्ति अच्छे कर्मों से होती है तथा चक्रवर्ती राज्य आदि धन का सुख भी वैसे ही होता है भावार्थ मनुष्य को उचित है कि पहले जगत का कारण ब्रह्म ज्ञान और यज्ञ की विद्या में जो क्रिया जिस प्रकार के होम करने योग्य पदार्थ उनको अच्छे प्रकार जानकर उनकी यथा योग्य क्रिया जानने से शुद्ध वायु और वर्षा जल की शुद्ध के निमित्त जो पदार्थ हैं उनका होम अग्नि में करने से इस जगत में बड़े-बड़े उत्तम उत्तम सुख बढ़ते हैं और उनसे सब प्रजा आनंद युक्त होती है अब ईश्वर का उपासक वह प्रजा पालन हारा पुरुष क्या-क्या कृत क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ परमेश्वर का यह स्वभाव है कि जो पुरुष अधर्म छोड़कर धर्म करने की इच्छा करते हैं उनको अपनी कृपा से शीघ्र ही धर्म में स्थिर करता है जो धर्म से युद्ध वा धन को सिद्ध करना चाहते हैं उनकी रक्षा कर उनके कर्मों के अनुसार उनके लिए धन देता और जो खोटे आचरण करते हैं उनको उनके कर्मों के अनुसार दंड देता है जो ईश्वर की आज्ञा में वर्तमान धर्मात्मा थोड़ी भी युद्ध के पदार्थों से युद्ध करने को प्रवृत्त होते हैं ईश्वर उन्हीं को विजय देता है औरों को नहीं फिर वह ईश्वर जीवों के लिए क्या करता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो ज्ञानी धर्मात्मा मनुष्य मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं उनका उस समय ईश्वर ही आधार है जो जन्म हो गया वह पहला और जो मृत्यु वा मोक्ष होकर होगा वह दूसरा जो है वह तीसरा और जो विद्या वा आचार से होता है वह चौथा जन्म है यह चार जन्म मिलके एक जन्म जो मोक्ष के पश्चात होता है वह दूसरा जन्म है इन दोनों जन्मों के धारण करने के लिए सब जीव प्रवृत्त हो रहे हैं यह व्यवस्था ईश्वर के अधीन है फिर परमात्मा का उपासक प्रजा के वास्ते कैसा हो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को परमेश्वर की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमेश्वर कृपा करके हम लोगों में उत्तम धन देने वाली सब शिल्प विद्या के जानने वाले उत्तम विद्वानों को सिद्ध कीजिए जिससे हम लोग उनके साथ नवीन नवीन पुरुषार्थ करके पृथ्वी के राज्य और सब पदार्थों के यथा योग्य उपकार ग्रहण करें भावार्थ फिर भी ईश्वर की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवन जब जब आप जन्म दें तप तप श्रेष्ठ विद्वानों के संपर्क में जन्म दें और वहां हम लोगों को सर्व विद्या युक्त कीजिए जिससे हम लोग सब धनों को प्राप्त होकर सदा सुखी हों भावार्थ जैसे पिता संतानों द्वारा मान और सत्कार करने के योग्य है वैसे प्रजाजनों द्वारा सभापति राजा है फिर वह कैसा है और क्या करे इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस स्वरूपत व्यवस्था करने वाले वेद शास्त्र और राजनीति के बिना प्रजा पालन हारा सभापति राजा प्रजा नहीं पाल सकता और प्रजा राजा के अय्य संतान के तुल्य होती है इससे सभापति राजा पुत्र के समान प्रजा को शिक्षा देवे अगले मंत्र में भी सभापति का उप किया है भावार्थ सभापति राजा ईश्वर के जो संसार की धारण और पालना आदि गुण हैं उनके तुल्य उत्तम गुणों से अपने राज्य के नियम में प्रवृत्त जनों की निरंतर रक्षा करें अब अगले मंत्र से भौतिक अग्नि गुण युक्त सभा स्वामी का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे विद्यार्थी लोग अध्यापक अर्थात पढ़ाने वालों से उत्तम विचार के साथ उत्तम उत्तम विद्याओं का सेवन करते हैं वैसे तू भी धार्मिक विद्वानों के उपदेश के अनुकूल हो के राज धर्म का सेवन करता रह भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे पिता अपने संतानों को पालना व उनको धन देता व शिक्षा आदि करता है वैसे राजा सब प्रजा को धारण करने और सब जीवों को यथा योग्य धन देने से उनके कर्मों के अनुसार सुख दुख देता रहे फिर वह क्या करता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जो सबके सुख करने वाले पुरुषार्थी मनुष्य यत्न के साथ यज्ञों को करते हैं वे जैसे सूर्य सब को प्रकाशित करके सुख देता है वैसे ही सब को सुख देने वाले होते हैं जैसे युद्ध में प्रवित्त हुए बीरों को शस्त्रों के घातों से बखतर बचाता है वैसे ही सभापति राजा और राजजन सब धार्मिक सज्जनों की सब दुखों से रक्षा करते रहें यह पहले अष्टक के दूसरे अध्याय में 34वां वर्ग समाप्त हुआ भावार्थ जब मनुष्य सत्य भाव से अच्छे मार्ग को प्राप्त करना चाहते हैं तब जगदीश्वर उनको उत्तम ज्ञान का प्रकाश करने वाले विद्वानों का संग करने के लिए प्रीति और जिज्ञासा अर्थात उनके उपदेश को जानने की इच्छा उत्पन्न करता है इससे वे श्रद्धालु हुए अत्यंत दूर भी बसने वाले सत्यवादी योगी विद्वानों के समीप जा उनका संग कर अभिष्ट बोध प्राप्त कर धर्मात्मा होते हैं भावार्थ जिन मनुष्यों ने विद्या धर्म अनुष्ठान और प्रेम से सभापत की सेवा की है वह उनको उत्तम उत्तम धर्म के कामों में लगाता है फिर वह कैसा है इसका प्रकाश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जो मनुष्य वेद की रीति से धर्म युक्त व्यवहार को करते हैं वे ज्ञानवान और श्रेष्ठ मति वाले होकर जिस उत्तम विद्वान की सेवा करते हैं वह उनको श्रेष्ठ सामर्थ्य और उत्तम विद्या संयुक्त करता है इस सुक्त में सेनापति आदि के अनुयोगी अर्थों के प्रकाश से पिछले सुक्त के साथ इस सुक्त की संगति जाननी चाहिए यह पहले अष्टक में दूसरे अध्याय का 35वां वर्ग वा पहले मंडल के सातवें अनुवाक में 31वां सुक्त समाप्त हुआ अब 32वें सुक्त का प्रारंभ है उसके पहले मंत्र में इंद्र शब्द से सूर्य लोक की उपमा करके राजा के गुणों का प्रकाश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है ईश्वर का उत्पन्न किया हुआ यह अग्नि अपने सूर्य लोग जैसे अपने स्वाभाविक गुरूं से युक्त, अनाद, प्रकाश, आकर्शन, दाह, छेदन और वर्षा की उत्पत्य के निमित कामों को दिन रात करता है, वैसे जो प्रजा के पालन में तत्पर राजपुरुष हैं, उनको भी नित्य प्रति करना चाह